दिल जा दरवाजा मू खोलया हर एक जड़ा छो विचारयाड़ा हर एक मतलब प्यार करण आ प्यार करो प्यार अजलट खूब वर एक प्यार ही मुक खालिक प्यार संधि दिलदारी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 रखने रोकने थामने से क्या हुआ कि मलेरिया फाट निकला और म्युनिसपालिटी के चेयरमैन ने ऑर्डर कर दिया कि हम सारा गांव का जो कूड़ा कचरा है अरे हरिजन लोग बुहार थे वो जो कचरा पेटी की बसे हैं गाड़ियां हैं ट्रक हैं वो सब उसी तलाब में ठल और तालाब को तो महाराज बंद कर दिया कूड़ा कचरा डाल के रखते रखते वो तो बंद ही हो गया गायब हो गया और नदी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 ऐसा तो होगा तुम तो ईश्वर के तरफ चलोगे ना तो कोई न कोई खटपट आ जाएगी साधन भजन करोगे तो कुछ न कुछ मन वहां से उपराम हो जाएगा कभी बीजे बार आई ऐसा उसको छूट दिया ना तो फिर वो तुम्हारे को समझो सदियों से ठगता है अभी इस जन्म में भी ठग लेगा ऐसे मौके पर संतों का गुरुओं का आज्ञा मानकर यदि मन को कंट्रोल कर लिया जाए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 ओम oh. ओम oh. सरल स्वभाव न मन कटुलाई यथा लाभ संतोष सदाही मन क्रम वचन छांडी छ जब लग न तुम्हार तब लग स्वप्ने सुख नहीं कारा कौटि उपचार से आवर राम चंद्र की जय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 सुना सकना कोई नहीं है तो सबके पास वही अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अनंत अनंत ब्रह्मांडो में जो फैल रहा है वही तुम्हारे हृदय में बस रहा है लेकिन हमारे संसार की जो आसक्तियां हैं हमारे संसार की जो मान्यताएं हैं, उस मान्यता को छोड़ने की अटकल हमको नहीं मैंने बताया था न कि स्वास्थ्य छोड़े उस समय छोड़े के मेरी इच्छाएं अहंकार वासना अलविदा अब तो सर्वत्र मेरा परमात्मा है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 तो इंग्लिश जानता है साहेब तो इंग्लिश क्या होता है बोले इंग्लिश नहीं जानता इंग्लिश बोलना नहीं जानता बोले नहीं साहब बोले तेरी जिंदगी चार आना बर्बाद हो गई फिर बोला अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा ये तो जानता है अखबार पढ़ता है तो अखबार क्या होता है कौन हारेगा कौन जीतेगा मेरे को तो पता नहीं बोले राजकारण की बात नहीं जानता बोले नहीं बोले तेरी जिंदगी चाराना और बर्बाद हो गई बोले लाइट हाउस में कौन सी पिक्चर आई पता है तेरे को <laughs> बोले लाइट हाउस व्हाइट हाउस मैं नहीं जानता हूं बोले कौन सी पिक्चर चलती कितने थिएटर है अहमदाबाद में तेरे को पता नहीं ना साहब अच्छा सूरत में बोले कोई नहीं बोले तेरी चार तेरी जिंदगी चाराना और भी गई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 किस्ती कार ने कहा कि तुम अब डूब हो मेरे पास तो चारा जिंदगी है न तेरना जानता हूँ और नहीं जानता हूँ मैं तो किनारे लग जाऊंगा तुम रहो तो, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्यानी शेषतः यद ज्ञावा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम ज्ञातव्यम वशिष्य ज्ञातव्यम अवशिष जिसको मैं तेरे लिए इस इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता कितना सुंदर यह श्लोक है भगवत गीता के सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम ज्ञान को विज्ञान सहित ज्ञान और विज्ञान क्या होता है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 दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान कैसे जैसे मैंने सुना कि अहमदाबाद में साबरमती के किनारे मोटेरा आश्रम समिति आश्रम यह आश्रम है मैंने सुना है ऐसा है वैसा है मैंने सुना है यह हो गया उसके करीब के नक्शे को देखकर समझकर, सुनकर मैंने मान लिया कि आश्रम होगा यह हो गया परोक्ष ज्ञान और यहां आ गया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 अपरोक्ष नहीं हुआ तो सही आया तो हम डर गए भागे अनुभव कर लिया तो हो गया अपरोक्ष दूसरे ढंग से सुनो कि एक वस्तु होती है परोक्ष दूसरी होती है अपरोक्ष और सत्य जो है ना परोक्ष अपरोक्ष नहीं वो साक्षात अपरोक्ष है ये फल कहीं था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 किन परमात्मा ऐसा अपरोक्ष नहीं है कि जिसको देखने के लिए आंख चाहिए परमात्मा ऐसा अपरोक्ष ऐसा परोक्ष नहीं है कि जिसको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए ना परमात्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है कैसे इस फल को देखने के लिए आंख चाहिए प्रकाश चाहिए और फल चाहिए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 ऐसे ही जगत का कोई भी सुख मिलता है या आनंद आता है तो तुम आनंद स्वरूप हो तभी आनंद आता है तुम सुख सुखरूप हो तभी सुख दिखता है इन गलती क्या हो गई कि वो सुख के चीजों को पकड़ लिया उसमें आसक्ति हो गई अपने सुख स्वरूप का अनादर कर दिया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 नौकरी जख मरी जख मरी फरसे छोकरी दौड़ा दौड़ी करते हृदय में प्रभु होवा छकात नहीं तब तरफ तबने के आदमी मेरे को डांटता है बड़ी बड़ी आंखे दिखाता है कोई बोलता है मरु बहरू आए